तो इसी के बाद जो हमारे शिविर में ममता जी चंद्राकर आए हैं उनका कल का एक सवाल था वो इसमें लेना चाहेंगे इसके आगे कि आ, उन्हें ऐसा लगता है फिर जैसे अब हमने बात करी कि निश्चित आचरण हो जाएगा जब इंसान का तब कोई किसी के साथ बुरा नहीं करेगा हम भी अच्छा करेंगे हमारे साथ भी अच्छा होगा अभी हम अच्छा करते हैं हमारे साथ अच्छा होता नहीं है तो लेकिन आ, ऐसा कैसे होगा कि जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा सामने ला तो बुरा कर ही सकता है ठीक बात अभी चाहते कुछ है करते कुछ है और होता कुछ है हम चाहते क्या हैं इन सब में चाहने के अनुसार करना हो जाए करने के अनुसार होना हो जाए इसके प्रक्रिया को ठीक से समझ लेने से शायद उत्तर हो जाता है आज के सत्र में शायद ये बात होने वाली है। चाहने और करने में जो कुछ भी व्यतिरेक है जो दूरियां है उसका केवल और केवल एकमात्र निराकरण है वो ये है कि बीच में समझना होता है हम चाहते क्या है और वो उसके अनुसार किस प्रकार से प्रस्तुत हो पाए इसको समझना होता है तो चाहने और करने के बीच में जो खड्डा है वो समझ की कमी है यदि इसको इसको इसको भर देते हैं तो करने और होने के बीच में कोई खड्ढा नहीं है क्योंकि तो करने और होने के बीच में प्राकृतिक नियम है यदि यदि हम हाथ उठ, हाथ उठाते हैं तो हाथ ऊंचा करने के बाद वो हमारा हाथ ऊंचा उठता है क्योंकि वो तो प्राकृतिक नियम है हम अगर गड्ढा करते हैं तो गड्ढा हो जाता है तो वहाँ पर कोई गैप्स नहीं है करने और होने के बीच में कोई गैप्स नहीं है अभी क्या हो गया चाहने और करने के बीच में ही समझ की कमी है इसके कारण करते तो जो है वो हो ही रहे हैं हम सब घरों में बातें कर रहे हैं संबंध पूर्वक जीने की और हम सब देखेंगे तो सुविधा के लिए काम कर रहे हैं तो हो रहा है वो सबके घरों में सामान बड़ा है या घटा है बड़ी है है ना तो हम जो कर रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं क्योंकि करने है और होने में प्राकृतिक नियम है उसमें कुछ भी दूरी नहीं है, है ना तो वहाँ पर आपको चिंता ही नहीं करना है कुल मिला के मानव का एरिया क्या है कि चाहते क्या हैं और उसको किस प्रकार से उसमें अपने आप को नियोजित किया जाए उसको बोलते हैं करना तो चाहने और करने में जो भी गैप्स हैं उसको फिलअप किया जा सकता है भरने भरा जा सकता है और वो समझने से और समझने का मतलब बार बार मैं दोहरा रहा हूँ समझने का मतलब इतना ही सही कि मानव का रोल क्या है मतलब हमारा एक आचरण क्या होना चाहिए किस प्रकार से हम न्यायपूर्वक जिए ये कुल मिला के मुद्दे की बात है समझने के रूप में काम इतने ही हैं, बाकी काम तो प्राकृतिक नियम से हो ही है